बोलो सदगुरु कबीर साहेब की धनी धर्मदास साहेब की काशी लड़ तारा धाम की पंश्री हजूर साहेब की संसार दावा नई हम के जीवान करुणारण्रा वचो मृतम यो विमल वर्ष तम वारिवाह प्रणोमि प्रणौमी हे शतगुरो सुखदे जगदेकबंधु हे शातिदातवुक सिंधु हे मुक्तिदायक यतीन्द्रशिरो मणे मद पालय निज श ग्वा ध्यान मूल गुरो पूजा मूल गुर मंत्रूल गुरोर्वाक्य मोक्षमूल गुर <coughs> आज इस पुण्य अवसर पर जहाँ सदगुरु के वचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ऐसा अवसर जब हम अपने भावों से अपनी श्रद्धा से एक अवसर उपस्थित करते हैं जहां हम कोई कल्याण की बातों को सुनकर अपने जीवन को बदल सकें उसको सौभाग्य का अवसर कहा जाता है यही सौभाग्य का अवसर आज हमारे लिए उपस्थित हुआ है जीवन में हर मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्यों को पूर्ति करना चाहता है जैसे जिस समाज में जिस परिवार में जिस देश काल परिस्थिति में उसका जीवन व्यतीत होता है उसकी सोच उसकी धार्मिक प्रवृत्ति भी वैसे ही होती है इसलिए हमारे जीवन में जो बदलाव आता है वो इन्हीं रूपों से आता है कि हम वास्तविक रूप से अपने जीवन के साथ कैसा आनंद को महसूस करते हैं कैसे जीवन को जीते हैं जिससे हम संतुष्ट हैं कि नहीं और हर मनुष्य अपने जीवन यात्रा में वह कर्म करता है अनुभव करता है समाज के बीच जीवन यापन करता है और उससे ऐसा लगने लगता है कि जो मेरी ये जीवन पद्धति है वो अच्छा है ठीक है सुंदर है लेकिन जैसे जैसे वह अपने से विशिष्ट जनों के बीच जाता है अपने से श्रेष्ठ जन के समीप पहुंचता है तो उसे लगने लगता है कि कहीं न कहीं हमारे जीवन पद्धति में कमी है हमें अपने जीवन पद्धति को और सुंदर बनाना है हमें अपनी धार्मिक प्रवृत्ति को और सुंदर बनाना है या हमारी धार्मिक जो क्रियाकलाप है उसे हम और बदल सकते हैं ये भाव जगता है और इसी से ही हम धर्म के गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को इस जन्म में जान लेने के प्रति तत्पर हो जाते हैं इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट मैं बपूरी डोबन डरी रही किनारे बैठ कहते हैं जिन खोजा तिन पाइया जिसकी प्रवृत्ति जिस ओर गई और उस प्रवृत्ति के कारण वह अधिक से अधिक उस चीज़ को अनुभव करना चाहता है उस चीज़ को जानना चाहता है और उससे क्या होता है कि उसके जीवन में एक तुलना होती है कि जो अभी मैं हूँ उसमें क्या कमी है उसमें कोई परिवर्तन की संभावना है और आज जो मैंने ये सदगुरु से ज्ञान सुना है संतों से ज्ञान सुना है धर्म ग्रंथों से जो ज्ञान सुना है उससे मैं अपने जीवन को कितना और सुंदर बना सकता हूँ ये भाव और प्रवृत्ति जगती है और तभी व्यक्ति के जीवन में एक निष्पक्ष जीवन यात्रा की शुरुआत होती इसलिए सदगुरु कहते हैं परखत खरी परखावत खोटी हम जब अपने व्यवसाय में लगे रहते हैं हम अपने घर में रहते हैं हम सब जगह रहते हैं तो सुबह से जो भी हमारी वृत्तियाँ हैं रीति ही, रि, रिवाज है पूजा है अर्चन है उसको करके हम चलते हैं अपने व्यवसाय को अपने कर्मों के लिए तो हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं ठीक रास्ते पर लेकिन जब कोई हमसे भी ज्ञानी पुरुष मिलते हैं गुणी पुरुष मिलते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति मिलते हैं तो हमें ये बोध हो जाता है कि कहीं न कहीं हमारे जीवन में कमी है और इसी को साहब कहते हैं परखत खरी परखावत खोटी हमारी परख में तो अच्छा है लेकिन कोई जौहरी के पास जब जाते हैं वो जब परखता है तो हम उसमें खोट हो जाते हैं तो जब तक हम कोई जौहरी के पास नहीं जाते हैं तब तक तो हमारे पास जो है वो 100 परसेंट शुद्ध है और जब कोई जौहरी के पास जाते हैं तो पता चल जाता है कि तुम्हारे पास है उस उसका मूल्य कितना है वो कितना परसेंट शुद्ध है तो ये केवल जौहरी का तो सदगुरु ने महापुरुष ने दृष्टांत दिया किसके प्रति सोने के प्रति चांदी के प्रति धातुओं के प्रति यह केवल धातु ही नहीं अपने जीवन की जो उपलब्धि है कर्म के साथ विचार के साथ उसको भी इसी तरह से व्यक्ति परख लेता है और परखते ही वह जान जाता है कि आज मेरे जीवन में यह अवसर है कि मैं उसे बदल दूँ और जब व्यक्ति उस अवसर उस को प्राप्त करके बदल जाता है तब हम कहते हैं कि वास्तव में धर्म के तत्व को आज उसने जाना ही नहीं अनुभव किया प्राप्त किया और अपने को बदल दिया तो साहब ने कहा यही वह स्थिति है कि जिन खोजा तीन पाया जिसकी वृत्तियाँ उस खोज को प्राप्त करके अपने आप को बदल देती है वो वृत्तियां ही इस श्रेष्ठ मनुष्य के लिए किसके समान है शुद्ध नेत्र के समान है शुद्ध चक्षु के समान है क्योंकि ज्ञान के चक्षु के बिना शास्त्रों में कहा रीति ज्ञानान्न मुक्ति जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक मुक्ति होती नहीं तो ये तो शास्त्रों का वचन बहुत ऊँचे क्लास के वचन है के रीति ज्ञान आ मुक्ति ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती <coughs> ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है लेकिन ज्ञान हमारे जीवन दर्शन में <coughs> हमारे दृष्टिकोण में कहाँ से आएगा यही वह स्थिति है जहाँ व्यक्ति अपने आप को जिज्ञासु के रूप में उपस्थित करता है कि मैं एक जिज्ञास हूँ मेरे हृदय में एक जिज्ञासा है और आज वही जिज्ञासा जब पूर्ण होती है कोई सदगुरु की कृपा से तो जीवन बदल जाता है जीवन में क्या क्या बदलता है व्यवहार बदल जाता है विचार बदल जाता है कर्म बदल जाता है और मनुष्य के जीवन में जो वाणी से कर्म से और विचार से ये जो दोष आते हैं उन दोषों से भी व्यक्ति अपने आप को बाहर निकाल लेता है और वही जो साधक है वही इस धर्म के तत्व को जानता है और धर्म के तत्व का जो बोध है वो उसी के लिए ही उपलब्ध होता है और जो गुरुजन है इस संसार में साहब तो कहते हैं मैं तो देश विदेश से हों फिरा गली गली का ठोर ऐसा जीरा ना मिला लेता फटक पछोड़ मैं देश विदेश गली गली इस तत्व को इस मार्ग को और इस ज्ञान को लोगों को सुनाने के लिए लोगों को देने के लिए भ्रमण करता हूँ लेकिन कोई ऐसा विवेकी व्यक्ति मिलता है जिस जिसको वास्तव में कोई अंदर से जिज्ञासा है अंदर से परिवर्तन के प्रति प्रेम है वह उसे पा लेता है क्योंकि हीरा पड़ा बाजार में रहा छार लपटाए केतिक मूर्ख पचिम हुआ कोई विवेकी लिया उठा तो ये कोई विवेकी व्यक्ति है वो इस संसार में भी अपने ज्ञान तत्व के हीरे को अपने अचरे में बांध लेता है और बांध करके वह समस्त दोषों से समस्त विकारों से मुक्त हो जाता है और वही इस संसार में धर्म का ज्ञाता कहलाता है इसलिए गुरु बिना भवनिधि तरे न कोई साहब ने कहा गुरु के बिना भवनिधि कोई पार होता नहीं क्योंकि जो भाव के बंधन हैं वो गुरु के ज्ञान से ही कटता है हटता है और इसलिए साहब कहते हैं पाछे पाछे जाए था लोक वेद के साथ आगे से सदगुरु मिले दीपक दिनु कहते हैं व्यक्ति और भीड़ तो जैसे दुनिया जाती है वैसे चली जाती है भीड़ में जो दुनिया करती है वैसे सब कर लेते और भीड़ के पास जब भीड़ उपस्थित होती है तो वहाँ एक ही चीज़ तो होती जरूर है कि भीड़ में आस्था जरूर होती है और आस्था सब दुख को सब तकलीफ को सह लेती है लेकिन आस्था कैसी होनी चाहिए कहते हैं आस्था होनी चाहिए लेकिन उसमें विवेक होना चाहिए श्रद्धा होनी चाहिए लेकिन श्रद्धा में विवेक होनी चाहिए विवेकवती जो श्रद्धा है वह हमें सुगंधि से परिपूर्ण करती है और जिसमें विवेक नहीं है ऐसे श्रद्धा हमारी जीवन यात्रा को लंबी तो ज़रूर बनाती है लेकिन फल को देती नहीं है विवेकवती श्रद्धा जो है वह हमारी यात्रा को सफल बनाती है इसलिए श्रद्धावान को ज्ञान की उपलब्धि होती है लेकिन कैसी श्रद्धा जो विवेकवान है मोमोक्ष हुआ है जिज्ञास है उसकी जो श्रद्धा है वह श्रद्धा वास्तव में वंदनीय श्रद्धा मानी जाती इसलिए समाज में महापुरुषों ने मानव के लिए जो धर्म के तत्व के उपदेश दिए उस धर्म के तत्व में ये सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि हमारी सोई हुई जो श्रद्धा है उसको महापुरुष जगाते रहते हैं क्योंकि कहीं न कहीं से विवेक श्रद्धा और भक्ति मानव के लिए ही है और मनुष्य के अंदर किसी अवस्था में वो सोई हुई है और किसी अवस्था में जागी हुई है जिसकी श्रद्धा सोई हुई है उससे संभव है अंधकार में उसे जाना पड़ता है और जिसकी श्रद्धा जागृत अवस्था में है वह क्या है प्रकाश में चलता है फर्क इतना है कि एक की श्रद्धा सोई हुई है और एक की श्रद्धा जागृत अवस्था इसलिए शास्त्रों में कहा भक्ति भी है हम सरल भी हैं सहज भी हैं लेकिन कहीं सोए तो नहीं है तो संतो ने इसे जगाया भक्ति उद्बोध यत्येका वृत्ति सर्वा ही सात्विकी यथिव नलन ही सुपता प्रभात तरणी प्रभा भक्ति है नहीं है ऐसी बात नहीं हर मानव में भक्ति ज्ञान विवेक विचार ये सब विद्यमान है लेकिन किसी के अंदर वह सोई हुई अवस्था में सोई हुई अवस्था के कारण ही उसके जीवन में विकार आते हैं उसके जीवन में जो नहीं करना चाहिए वो भी वो करता है जिसे छोड़ देना चाहिए वो भी उससे होता है क्यों क्योंकि उसकी जो विवेक है वो सोया हुआ है तो महापुरुष कहते हैं जैसे भक्ति सोई हुई रहती है तो वह व्यक्ति मानव तन रूपी अच्छे शरीर को प्राप्त करके भी चूक जाता है और जिसका विवेक जागृत है जिसकी भक्ति जागृत है वह मानवतन को प्राप्त करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये सब पद को प्राप्त करता है तो उसको उदाहरण से समझाया कि जैसे कमल की जो पंखुड़ियां हैं वह सूर्य की किरणों के पड़ने से वो खिल जाती है और जब सूर्य की किरणें न पड़े तो वो पंखुड़ियाँ नहीं खिलती वो कमल है उसमें पराग भी है क्योंकि जाति तो वही है कमल की कि पराग भी है पंखुड़ियाँ भी है और कमल हम उसे कहते भी लेकिन उसको कभी सूर्य की किरणें नहीं मिली इसलिए वो कमल कभी खिल नहीं पाता है उसकी पंखुड़ियाँ प्रस्फुटित नहीं हो पाती उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी जब कोई सात्विक ज्ञान पवित्र ज्ञान रूपी किरणें नहीं पहुंचती है तो वह भी उसकी वृत्तियां सोई रहती है उसका सौभाग्य सोया रहता है उसी सौभाग्य को उसी वृत्तियों को संतों के अमृतमय वचन से जगाया जाता है और यही अमृतमय वचन जब किसी के हृदय में पड़ता है तो व्यक्ति जग जाता है और जब व्यक्ति जागृत अवस्था को प्राप्त करता है तो उसमें सुगंधी आती है जैसे कमल की, की पंखुड़ियां जब खीलती है तभी उसमें से पराग की सुगंधी बाहर आती है उसी प्रकार सोए हुए अवस्था में वो मनुष्य जरूर है लेकिन उसकी सुगंध ही बाहर आती नहीं उसकी सुगंध ही दबी रहती है और दबी हुई सुगंधि से जब जीवन यात्रा पूरी वो कर लेता है तो उसे खुद नहीं पता चलता कि रहस्यमय जीवन को प्राप्त करके भी मैं रहस्य से वंचित रह गया सुगंधमय जीवन को प्राप्त करके भी मैं सुगंध से वंचित रह गया तो कोई भी मनुष्य इस सुगंध से वंचित न रहे अपने जीवन को सुगंधमय बनाए इसलिए उसे उसके हृदय में सदगुरु के ज्ञान रूपी किरणें पहुंचना जरूरी जो सदगुरु की ज्ञान रूपी किरणें को अपने हृदय कमल तक पहुंचा देता है वहां से पराग की सुगंधि बाहर आ जाती है और उस सुगंधि में क्या क्या है उस सुगंधि में सब कुछ विद्यमान है उसमें धर्म विद्यमान है उसमें पवित्र कर्म विद्यमान है उसमें पवित्र वाणी विद्यमान है पवित्र व्यवहार विद्यमान है वो सब कुछ विद्यमान है जिसे हम पूर्ण पवित्रता कहते हैं like उस जीवन की पूर्ण पवित्रता उसमें विद्यमान है इसलिए इस मानवतन को प्राप्त करके हम धर्मवेदता किसको कहते हैं धर्म तो की बातें सब सुनते हैं एक वो कैटेगरी होती है मानव की जो धर्म के श्रोता होते हैं एक वो कैटेगरी होती है मानव की जो धर्म के श्रोता ही नहीं होते हैं। धर्म को अपने कंधे पर उठाकर चलने वाले होते तो जो केवल धर्म के वचनों को सुनता है लेकिन उसे उठा नहीं सकता सुनता जरूर है लेकिन उसे उठा सकता नहीं है उसके जीवन में पूर्णता नहीं है धर्म के तत्वों को सुनता है लेकिन उसको अपने हाथों में उठा कर चलता है उसको कहते हैं धर्म को सुनने वाले के साथ साथ धर्म को पालन करना करने वाले जो धर्म को पालन करता है उस धर्म की सुगंधि से वो अपने जीवन को सुगंधित कर लेता है इसलिए आज जो मानव जीवन और हमारे पास जो ये अवसर हमें प्राप्त होता है वो किस लिए है कहते हैं धर्म को हम सुने गुरु के वचनों को सुने और सुनने के बाद उसकी जो सुगंधि है वह सुगंधि से हम अपने जीवन को सुगंधित करें और जब जीवन की वह सुगंधि आती है तो हम प्यासे नहीं रहते इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इस संसार में मैं देश विदेश से फिर फिर के देख देखा अनुभव किया लेकिन तब साहेब को कहना पड़ा धोबिया जल बीच मरत प्यासा धोबी जल में ही वह अपनी ड्यूटी बजाता है धोबी का काम क्या है कपड़ा धोना साफ सफाई करना तो कपड़ा धोने का काम साफ सफाई का काम बिना जल का तो होता नहीं वो जल में ही कपड़ा धोता है और यदि धो भी प्यासा है ऐसा कहे कि मैं प्यासा हूँ तो कौन मानेगा गैरित्र तो जल में ही कपड़ा धोता है जल के पास ही रहता है तो प्यासा कैसे उसी प्रकार यदि मानव तन को प्राप्त करके मनुष्य भी यदि कहे कि मैं प्यासा हूँ मैं अधूरा हूँ मैं तृप्त नहीं हूँ तो साहब कहते हैं तो ये आश्चर्य हो गया ये क्या है ये सबसे बड़ा आश्चर्य है मानव तन को प्राप्त करके व्यक्ति संपूर्ण अर्थों से वो पूर्ण हो क्योंकि बुद्धि विवेक विचार ये तन के सभी साधन इसे उपलब्ध है, अच्छी वाणी को सुन सकते अच्छे कान मिले अच्छी चीजों को देख सकते हैं अच्छी आंख मिले, सत्य सत्य का निर्णय कर सकते हैं बुद्धि मिले, है। अच्छी जगह जा सकते हैं पैर मिले हैं। अच्छे काम कर सकते हैं हाथ मिलाए है। कोई चीज अधूरा नहीं है उस भेजने वाले ने हमें पूर्ण बनाकर भेजा हमें अपूर्ण नहीं भेजा जब भेजने वाले ने हमें पूर्ण बनाकर भेजा और जब हम मारे जाने का समय आता है तो हम कहते हैं कि हम अधूरे तो भेजने वाले का क्या दोष इसलिए साहेब कहते हैं गुरु बेचारा क्या करे शिष्य ही माही चूक और कोटि जतन पर ये बाँस बजावे फूक कहते हैं जब उसने हमें पूर्ण बनाकर ये इस संसार में भेजा तो हम हमें तो पूर्ण होकर संसार से जाना चाहिए हम अपूर्ण होकर जब संसार से जाते हैं तो उसका उसका क्या दोष भेजने वाले का कोई दोष नहीं इसलिए इस संसार में जो यह अवसर है वो पूर्ण बनने का अवसर है हम पूर्ण बनने के दिशा में जब कदम बढ़ाते हैं तो हमारे अंदर की सोई हुई जो वृत्तियाँ हैं वो जागृत हो जाती हैं और सोई वृत्ति जब जागृत होती है तो इस मनुष्य से कोई ऐसा कर्म नहीं होता जो कर्म उसके लिए बोझ बन जाए और गुरु तो वही होता है सदगुरु के शरण में शिष्य का आने का सबसे बड़ा फल यही है कि हे सदगुरु मेरे जीवन से अनंत जन्मों के पता नहीं कितने बोझ रहे आज वो बोझ उतर जाए क्योंकि इस बोझ को मैं तो जानता नहीं मुझे बोझ को मैं ही ढोता था लेकिन मैं ही उसको जानता नहीं था आज तो आपकी कृपा हुई कि मेरे बोझ का मुझे पता चल गया तो जब मेरे बोझ का ही मुझे पता चल गया तो मैं समझता हूँ या मैं चाहता हूँ कि वो आपकी कृपा से वो बोझ उतर जाए साहब ने कहा जसखर चंदन लादेव भारा परिमल वासन जाने गंवारा कभी कभी कुछ लोगों की दशा ऐसी होती है कि अपने ही बोझ का अपने ही कोई पता नहीं चलता तो साहब ने सुंदर उदाहरण दिया जस्खर चंदन लादेव भारा कहते हैं जो गधा होता है वो माल ढोता है जो उसके पीठ पर उसका मालिक रख देता है उसे उस वजन को यहाँ से वहां वो पहुंचा देता है तो कहते हैं एक दिन उस गधे के पीठ पर मालिक ने चंदन लाद दिया चंदन को भी कहीं ले जाना था तो उसको भी लाद दिया तो गधे के लिए उसमें मिट्टी लाद दो तो सोना चांदी लाद दो तो चाहे चंदन लाद दो तो उसके लिए वजन बराबर होता है उसके लिए वजन बराबर होता है उसको ये नहीं पता चलता कि इसमें चंदन की सुगंध भी लदी हुई है यह उसको पता चलता नहीं वो तो यहां से वहां पहुंचा देता है उसी प्रकार पहुंचाने का श्रम हो गया पहुंचाने में चाहे मिट्टी को पहुंचा तो उतना ही भार लगा चंदन को पहुंचाया तो उतना ही भार लगा इसी प्रकार मनुष्य की जीवन यात्रा का जो प्रत्येक दिन है प्रत्येक क्षण है वो तो भार को ढोने में लगा है कि नहीं उतना समय तो सबका लग रहा है कोई मिट्टी ढो रहा है उसका भी लगा है चंदन ढो रहा है उसका भी लगा है सोना चांदी ढो रहा है उसका भी लगा सदगुरु ने यह उपदेश इसलिए दिया कि जब चंदन तुम्हारे पास आता है तो तुम्हें चंदन की सुगंधि का अनुभव होना चाहिए जब चंदन को भी तुमने ढोकर पहुंचा दिया लेकिन तुम्हें यह नहीं पता चला कि मेरे इस जीवन के अवसर में चंदन जैसे सुगंध भी आई थी और उस चंदन की सुगंधि से मैं अपने जीवन को सुगंधित कर सकता था जब यह अवसर जब से चला जाता है तो हमारी भी दशा वैसे ही हो जाती है हम जीवन में सारे उत्तरदायित्वों को ढोते रहे सारे कर्मों को ढोते रहे सारे कर्मों को करते रहे और कर कर हमने उसे पहुंचा भी दिया लेकिन उसकी सुगंधि हमें जानी नहीं तो सुगंध जब हमने नहीं जानी तो ये जीवन का जीवन को हमने ढोया जरूर लेकिन जीवन को जिया नहीं संत कहते हैं जीवन को ढो ही नहीं जीवन को जियो और जीवन को जीने का एक ही भाव है एक ही अर्थ है कि पीठ पर चंदन लदा है इसका स्मरण इस हो जीवन में चंदन जैसे कीमती वस्तु भी आज मेरे पास है इसका अनुभव हो और जब इस अनुभव को व्यक्ति करता है तो उसकी पवित्रता कितनी होती उसकी पवित्रता की फिर ऊंचाई नहीं सदगुरु इसे ले कहा मनुष्य जब उस परम तत्व और परम सुगंधि को प्राप्त करता है सदगुरु की कृपा से तो उस दिन वो परम पूर्ण हो जाता है और इसी पूर्णता को इस संसार में जानने के लिए गुरु का ज्ञान होता है और इसी के ज्ञान के बिना जैसे उस गधे को बोध नहीं हुआ कि वजन के साथ सुगंधि भी है वैसे ही संसार में मंदमती जो व्यक्ति है जो कोई कहीं दोषों से ग्रस्त है कहीं बुरे कामों से ग्रस्त हैं कहीं किसी प्रवृत्ति में जो ग्रस्त हैं उसे भी नहीं पता चलता कि हमारे जीवन के साथ कहीं सुगंधि भी आई इसलिए अपने जीवन में ये अवसर है सुगंधि को ढोना ही नहीं सुगंधिमय होना ये सुगंधिमय होने का अवसर कहा है कहते हैं सुगंधिमय होने का अवसर जीवन के पल पल में प्रत्येक क्षण क्षण में इसलिए तो सदगुरु कहते हैं श्वास में नाम ले वृथा श्वास मत खोए ना जाने यह श्वास का आवन होय या ना हो क्या है? एक चेतना है एक जागृति है एक देने वाली जागृति सदगुरु देते हैं कि श्वास श्वास में नाम लो वैसे श्वास श्वास में कोई नाम लेता नहीं लेकिन सदगुरु कहते हैं श्वास श्वास का स्मरण रखना इस प्रत्येक श्वास में कहीं तुम्हारे जीवन में कोई सुगंध आए और वो सुगंधि केवल छूट न जाए हमारे जीवन को सुगंधित कर दे ऐसा इसलिए साहब ने कहा ये श्वासों का स्मरण रखना श्वासों का ख्याल रखना और जो सासों का ख्याल रखता है मतलब जो जागृत रहता है धर्म में जागृत रहता है कर्म में जागृत रहता है उपासना में जागृत रहता है सभी अवस्था में जागृत रहता है उससे सुगंध छूटती नहीं है सुगंधि किससे छूटती है सुगंधि तो उससे छूट जाती है जो जागृत नहीं है कहीं ना कहीं किसी मोह में बंधा हुआ है किसी अज्ञान में बंधा हुआ है किसी अज्ञान के आवरण से वो ग्रस्त है उससे उसके जीवन में सुगंधि आती है लेकिन उसे सुगंधि का पता नहीं चलता इसलिए कहते हैं ये ज्ञान खडग बिना सब जगह जूझे साहेब कहते हैं ये ज्ञान का खड्ग नहीं है और इस संसार से आदमी जूझना चाहता है लड़ना चाहता है तो पराजित हो जाए संसार के रण में ज्ञान के खड्ग के बिना जूझने वाला पराजित होता है विजी नहीं होता और कहते हैं हे मानो, तेरे लिए अवसर है है कि संसार संसार के के इस रण रण में में तुम आया है, तो संसार के रण में से ज्ञान रूपी और उससे इस रण को जीतो इस रण में हारना नहीं इस जीवन के रण में हारने के लिए नहीं है इस जीवन के रण में हम विजयी हो इसलिए यह मानो जीवन आज जो हमें प्राप्त हुआ है धर्म के तत्वों को जब कोई सदगुरु मिलते हैं तो धर्म का तत्व कोई बाहर नहीं बहुत बड़ा हम बाहर जाकर इसका आयोजन करेंगे तो धर्म का आयोजन होगा ऐसा नहीं इसलिए थोड़ा सा अंतर है सदगुरु की ज्ञान की धारा कहां से चलती है दूसरी की धारा कहीं मंदिर से शुरू होती है और घर में आकर सूख जाती है साहेब कहते हैं तुम्हारी धारा घर से शुरू हो और मंदिर जाते जाते तो इतना विस्तृत हो जाए इतना विस्तृत हो जाए कि वो उसकी विशालता को तुम माप न सको कहते वो उसको कहा जाता है धर्म भक्ति तुम्हारे घर से शुरू हो और संसार में जा करके वो फैल जाए ये अंतर है सदगुरु की भक्ति में और संसार के लोगों की भक्ति में एक ही अंतर है संसार के लोग मंदिर से अपनी भक्ति की शुरुआत करते हैं और सदगुरु का जो सेवक है सदगुरु का जो हंस है वो घर से उसकी शुरुआत करता है जब घर से उसकी शुरुआत करता है तो संसार में सुगंधी फैला देता है और मंदिर से शुरुआत करते करते करते घर आते आते सूख जाता है इसलिए कितने कला होते हैं जितने मंदिर बनते हैं जितने उपासना के स्थल बनते हैं उतना ही घर में कला बढ़ जाता है इसलिए कहते हैं ये कला से मुक्त होने का जो उपाय है वो है कि जीवन में सदगुरु के ज्ञान को सुनकर के हम जागृत रहें और जागृत व्यक्ति ही इस संसार को बहुत कुछ देता है और इतनी चीज़ें दे देता है कि वह स्वयं उससे प्रकाशित होता है और दूसरे को भी प्रकाशित कर देता है इसलिए कहते हैं महाजनों ये है, सपन था महाजन कौन है महाजन सबके लिए नहीं कहा महापुरुष ने जो श्रेष्ठ जन है मैंने पहले ही कहा ना धर्म को सुनना इतना ही श्रेष्ठता नहीं धर्म को सुनकर के उस धर्म के ध्वज को लेकर चलना ये श्रेष्ठ है और महाजन वही है जो धर्म को सुनता ही नहीं है धर्म को लेकर साथ चलता है वही संसार में स्वयं प्रकाशित होता है और दूसरों को प्रकाश बांट देता है तो ये दूसरों को जब हम प्रकाश बांटते हैं तो इस संसार में उसको सबसे बड़ा दान कहा जाता है ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। इसलिए कहते हैं आचार्य देवो भव मातृदेवो भव पितृदेवो भव कहा जाता है आचार्य देवो ठीक है माता ने जन्म दिया पिता ने जन्म दिया हमें पाला पोसा बड़ा किया लेकिन कहते आचार्य जो गुरुदेव होते हैं वो देवों के देव हैं क्यों इसलिए जितने काल तक जितने समय तक मैं इस संसार में आता रहा जाता रहा और माता पिता उसके माध्यम बनते रहे शरीर जब जब आया माता पिता माध्यम बनते रहे लेकिन आज जब गुरुदेव आचार्य गुरुदेव की जब कृपा हुई तो उसने इन समस्त बंधनों से इस जीव को बाहर कर दिया इसलिए साहब कहते हैं हरि सिर जेते वार है और गुरु सिर जेते पार हरि सिर जे तो वार है हरी मने प्रकृति प्रदत्त जो अवस्था है वो तो संसार में बार बार आने के लिए हमें शरीर शरीर प्रदान करता है लेकिन जब सदगुरु की कृपा होती है तो इस बार बार आने की अवस्था से सदगुरु बाहर कर देते हैं इसलिए हरि सिर वार बार बार, बार हरि की कृपा होती है संसार में आना पड़ता है और गुरु सिर जे पार जब गुरु की कृपा होती है यह जीव इस भाव सागर से पार हो जाता है इसलिए इस भेद को जब कोई व्यक्ति जानता है तो उसके धर्म में सुगंधी आ जाती और हमारे जो धर्म है हम तो कहते हैं हम बहुत धर्म करते हैं एक होता है व्यवहारिक धर्म एक होता है व्यवहारिक धर्म और एक होता है आध्यात्मिक व्यवहार का जो धर्म है वह कई रूपों में आता है किसी की सेवा करना किसी की सहायता करना किसी के पुण्य में भागीदार बनना किसी के सुख दुख में भागीदार बनना तो इससे क्या क्या फल मिलता है कहते हैं जब जब हमें क्योंकि कर्म का फल तो मिल नहीं है तो जब हमने इस जीवन में कोई कर्म किया धर्म किया कोई दान किया पुण्य किया किसी को सताया नहीं किसी को कुछ लिया दिया नहीं कुछ बाकी नहीं रखा तो कम से कम भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत और ऊंच नीच घर अवतरे होए संत के संत कहते हैं जो जो इस धर्म के परोपकार के पुण्य का हमने काम किया तो शायद अगला जो शरीर मिले तो उस पुण्य का कुछ फल हमें मिलेगा अच्छे घर में जन्म हो जाएगा अच्छी संगति मिल जाएगी अच्छे माता पिता मिल जाएंगे तो ये जो किए हुए धर्म का फल मिल गया लेकिन जब तक इस संसार से पार जाने के लिए कोई धर्म का चिंतन नहीं होगा ज्ञान का चिंतन नहीं हुआ ज्ञान के आश्रय में जब हम नहीं जाएंगे तब तक ये शरीर की निवृत्ति होती नहीं वृत्तियां संसार में बार बार आती और जाती रहती है तो इस संसार से निवृत्ति के लिए जो धर्म किया जाता है उस धर्म में श्रेष्ठ प्रकाश होता है और उस धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है कहते हैं शांति से बैठ कर के स्थिरता से बैठ करके इसलिए साहब ने कहा था हृदया भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए और मुख तो तभी देखिए जब दिल की दुविधा जाए हम संसार को देखने के हमारे पास कई उपाय हैं कई कई साधन हैं हम संसार को कई कई दृष्टिकोण से देखते हैं साहब कहते हैं हृदय के भीतर भी एक दर्पण है आरसी माने दर्पण हृदय के भीतर जो दर्पण है उसको देखना उसको अनुभव करना इसलिए साहब ने कहा घूंघट के पट खोल तो हे पी मिलेंगे घट घट में वो साहेब बसत हैं कटुक वचन मत बोल तो हे पी मिलेंगे घूंघट के पट खोल तो, है। तो अंदर में कहीं ना कहीं घूंघट के पट को खोलो साहेब कहते हैं ये हृदय के भीतर में आरसी है दर्पण है उसमें एक बार अपने चेहरा को देखो हृदय के भीतर के दर्पण में एक बार अपनी चेहरा को देखना जिस जब व्यक्ति अपनी चेहरा को देखता है वो हृदय के भीतर के दर्पण में जब देखता है तो वो सब दिख जाता है उसके कर्म उपासना बुद्धि विवेक विचार ये सभी चीज़ें उसको दिखाई पड़ती हैं और बाहर के दर्पण में बाहर के दर्पण में तो हम कैसे कपड़े पहने हैं कैसे बाल कटाए हैं कैसे रंग रंग हैं इससे ज़्यादा कुछ दिखता नहीं इसलिए साहब कहते हैं ये घूंघट के पट को खोलो घूंघट के पट जब खोलते हैं तब तो कही कहीं ना कहीं हमें अंदर कुछ दर्शन होता है और अंदर क्या चीज का दर्शन होता है पहले तो अंदर अपना ही दर्शन होता है अपने शुभ अशुभ चरित्रों का दर्शन होता है और जब अपने शुभ अशुभ चरित्रों का दर्शन होता है तो कोई भी व्यक्ति कब तक गंदगी में रहता जानते हो जब हम अच्छे सफ़ेद कपड़े पहन करके बाहर निकलते हैं तो सामने हमें दिखता है कि सामने तो मेरा कोई दाग नहीं लगा है, लेकिन पीछे दाग लगा हो और कोई बगल का व्यक्ति कहे कि अरे भाई आप तो सामने अच्छे लग रहे हैं पीछे दाग लगा है तो हम दाग को भी पहन के बाजार में चले गए क्यों चले गए क्योंकि पीछे हमें दिखता नहीं पीछे को कोई दूसरा देखता पीछे कुक दूसरे ने देखा इसलिए हम दाग को भी पहनकर चले गए और सामने कोई दाग पड़ा हो तो हम उस कपड़े को बदल देते तो कहते हैं हृदय के भीतर जो दर्पण है वो ऐसा ही है कि जैसे सामने के कपड़े में दाग लगा हो उस व्यक्ति जब दाग लगे हुए कपड़े को पहनकर वो बाहर निकलता नहीं दाग को धो देता है या कपड़े को बदल देता है धर्म वही कहता है कि तुम्हारे जीवन में यदि दाग है तो उसे बदल दो या तो उस कपड़े को उतार दो ये हृदय के भीतर जो आरसी है दर्पण है वो हमें इस अवस्था में पहुंचा देता है इसलिए साहब कहते हैं ये सबसे बड़ा जो घूंघट का फट है उसको खोलो जब उसको खोल दोगे तो तुम दाग से रहित हो जाओ और तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जीवन में जो ये सबसे बड़ा दाग है इस दाग से तुम तो मुक्त हो जाओ और जिस क्षण व्यक्ति दाग से मुक्त होता है वो धर्म सब उसके जीवन में अवतरित हो जाता है जितने धर्म की व्याख्या हुई अट्ठारह पुराण में छह शास्त्र में दर्शन में सभी चीजें में जो धर्म की व्याख्या हुई धर्म के तत्व को बताया गया वो एक जिज्ञासु अपने हृदय के दर्पण में उसे देख लेता है और जान जाता है कि आज मैं धर्म के किस अंश में हूँ पाँच परसेंट में हूँ दस परसेंट में हूँ बीस परसेंट में हूँ कि सौ परसेंट में हूं? मेरे जीवन में धर्म के ये तत्व जो है किस कितनी ऊंचाई पर है ऐसे वह जान लेता है और जब वह जान लेता है तो साहिब का एक सबसे अंतिम वचन उसको ख्याल रखना कबीर मन निर्मल भय जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरे फिरे कहत कबीर कबीर साहिब कहते हैं कबीर मन निर्मल भाई जैसे गंगा साहिब के समय में गंगा का जल बहुत निर्मल रहा तब तो साहिब ने कहा कबीर मन निर्मल भाई जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर कहते हैं कि वह जो जिज्ञासु है वह जो धर्म के तत्व को जो उन्होंने अपने हृदय रूपी दर्पण में देखा है साहब कहते हैं गंगा के नीर से भी वो पवित्र है जो गंगा के निर्मल नीर से जो पवित्र है उसकी मुक्ति कहते हैं वो संसार में मुक्ति के अवस्था में विद्यमान ऐसे जब धर्म को हम साथ लेकर इस संसार में चलते हैं ऐसे धर्म से अपने जीवन को जोड़ लेते हैं अपने जीवन को उस धर्म की सुगंध के समीप पहुंचा देते हैं तो ये धर्म हमारे लिए ही नहीं ये अनंत जन्मों की मेरे जीवन यात्रा को इस धर्म के सहारे हमने पार किया इसलिए ये जो मानव जीवन का जो हमें अवसर प्राप्त होता है वो इसके लिए अवसर है इसलिए साहब ने कहा चलना संभल संभल के ये माया नगरी है माया की नगरी है इसमें संभल कर चलना किस लिए साहेब कहते हैं संभल कर नहीं चलोगे तो ये धर्म की जो डोर है तेरे हाथ से छूट जाएगी और धर्म के डोर जब हाथ से छूट जाती है तो जाए परे भवचक्र में सहे घनेरी लात भव के चक्र में बार बार यह जीब आत्मा चला जाता है और घन घना दुख सहता है साहब कहते हैं एक दुख नहीं एक जन्म में जो दुख मिला उसका यदि हिसाब करोगे तो वो बहुत बड़ा हो जाता है उसके हिसाब हम कर नहीं पाते तो कहते हैं जन्म जन्म के दुखों का यदि तुम हिसाब लगाओगे तो ये तो अच्छा है कि जब अधिकतर जो संसार में आने वाला जो व्यक्ति है उसे पिछले जन्म के दुख और सुख का स्मरण नहीं रहता यदि उसे स्मरण हो जाए कि पिछले जन्म में मैं इतना सुखी और इतना दुखी था तो इस जन्म को वो जीना नहीं चाहेगा जानते इस जन्म को जीना नहीं चाहेगा क्योंकि वो जान जाता है कि मेरा पिछला जो जन्म था वो इस इस रूप में था इसलिए वो इस जन्म के प्रति उसे आसक्ति खत्म हो जाती कोई आसक्ति नहीं रहती ये तो इसलिए आसक्ति इस जन्म की बढ़ती चली जाती है प्रतिदिन बढ़ती है कि पिछले जन्म का हमें कोई बोध होता नहीं ये तो कोई कोई सदगुरु मिलते हैं ज्ञानी पुरुष मिलते हैं संत मिलते हैं तो शब्द की चोट मार मार करके वो जगाते हैं शब्दई मारा गिरपड़ा, पड़ा शब्दई छोड़ा राज और जिन जिन शब्द विवेक किया तीन का सरगयो काज कोई शब्द की चोट को कोई सहन कर लेता है शब्द की चोट को जो सह लेता है साहब कहते हैं वो पक्का शिष्य होता वो पक्का ज्ञानी होता पक्का मुमुक्ष और जिज्ञासु होता है तो ये सदगुरु के मार्ग में जो भक्ति का रहस्य है धर्म का रहस्य है वो क्या है पूर्ण सुगंधित होना और पूर्ण सुगंधित जब जीवन हमारा बन जाएगा तो समझना कि मेरे जीवन से मेरे शरीर से जो कुछ भी हुआ वो सब सार्थक हुआ वो निरर्थक नहीं हुआ और धर्म की सुगंधि यदि नहीं आई तो जीवन में हुआ बहुत कुछ लेकिन उसका फल हमें मिला नहीं चलते चलते पग थका और नगर रहा नव बीज में डेरा फरा कहो कौन को दोष साहब कहते हैं चलते चलते तो कितने पग थक गए लेकिन डेरा बीच में रह गया बीच में शरीर छूट गया और जो धर्म का तत्व था मुक्ति का तत्व था जो बोध का तत्व था वो दूर रह गए हम छूट गए इसलिए महापुरुष ने कहा भोगान भोक्ता वय में वोक्ता तपो न तपता वयमेव तपता भोग भी छुट गए जिसकी बड़ी बड़ी आकांक्षाएं थी वह भी अधूरी रह गए हम ही भोगने वाले ही बुड्ढे हो गए जिरियंत जिरियत केसा दंता जिरियंत जिरियत चक्षु श्रोत्रे च जिरियते तृष्ण का तरुण आयते कहते हैं महापुरुष कहते हैं जिरियंत जिरियत केसा कहते हैं बाल सफेद हो गए हाथ पैर की झुर्रिया आ गई दात उत सब टूट गए सबकी गतिविधि परिवर्तित हो गई लेकिन कहते तृष्ण का ना तो बूढ़ी हुई है ना वो सफेद हुई है कहते तृष्णा बूढ़ी नहीं होती ना सफेद नहीं होती कहते तृष्णा को ज्ञान और भक्ति की भूमिका से उसको परिपक्व बनाया जाता है उसकी परिपक्व सफेद ही अवस्था तो साहब कहते हैं का भय बाल सफेद रे बोरे अजहो मनवा कारो बाल तो धीरे धीरे सफेद हो जाते हैं मन सफेद नहीं होता तो जो मन को सफेद कर लेता है जो अपनी वृत्तियों को सफेद कर लेता है साहब कहते हैं उसका वृद्ध होना भी सार्थक है उसकी उसकी अवस्था का धीरे धीरे नीचे जाना भी सार्थक है क्योंकि ये तो प्रक्रिया है ना शरीर की प्रक्रिया के साथ साथ जैसे पक्षी है पक्षियों को देखना देहात में ज़्यादा देखने को मिलता है सूर्यास्त सूर्योदय होते ही पक्षी धीरे धीरे अपने घोंसले को चू चू चू करते छोड़ देती हैं और धीरे धीरे चिड़िया जो है दूर दूर दूर दूर तक चली जाती हैं और जैसे ही शाम होने लगे जैसे ही सूर्यास्त होने लगता है वैसे ही वापस वो चूं चू करते घोसले पर चलाता वो नित्य की उसकी प्रक्रिया है साहब कहते हैं वृद्ध होने का तो समय आया लेकिन घोसले में वापस आने का कोई मार्ग मनुष्य को मिला नहीं घोसले में वापस आने का मार्ग ढूंढो जो घोसले में वापस होने का मार्ग जानता है वो कभी भटकता नहीं समय तो चूका सूर्य भी अस्त हुआ इसी प्रकार मनुष्य का सूर्यास्त क्या उसका है उसका वृद्धावस्था ही उसके सूर्यास्त होना है लेकिन उसे अपने घोसले में वापस तो आना चाहिए जो घोसले में वापस नहीं आया वो सूर्यास्त होने के बाद भटक जाता है तो साहब कहते हैं हे मानव तुम्हें भी सूर्यास्त होने के पहले वृद्ध होने के पहले शरीर छूटने के पहले तुम अपने नीड़ में वापस आओ जन्म मरण की जो बंधन से मुक्ति की अवस्था जो नीड़ है वो तुम्हारा घर है उसमें तुम वापस आ जाओ फिर इस संसार में तुम्हारे लिए अब न कोई सूर्यास्त होगा और न कोई सूर्योदय होगा क्योंकि वो सभी अवस्थाओं से परे की अवस्था है अपने निर्णय में वापस आना तो ये छोटे छोटे प्रतीक महापुरुषों ने हमारे इस जीवन को सदुपदेश देने के लिए धर्म के तत्व को बताने के लिए सदगुरु ने ये बताया और यही धर्म के तत्व हैं और इस धर्म के तत्व को जब हम इस जीवन में जानते हैं तो जीवन परम पवित्र है परम सुंदर है और धीरे धीरे धीरे धीरे आज हम अपने मन से पूछो अपने विचारों से पूछना अपने वृत्तियों से पूछना उसमें कितनी गांठें व्यवहार की गांठें लगी हुई विचार की गांठें लगी हुई है पता नहीं कितनी कितनी गांठें परिवार की गांठें लगी कोई इसकी गांठ में फंसा, कोई उसकी गांठ में एक भी गांठ ढीली नहीं कर पाए हम जीवन कितना भी बीत गया एक भी गांठें अभी ढीली हुई नहीं है तो कहते हैं वो सब गाँठों को इस संसार में खोल करके हमारे हम जाने का जब वक्त आए निर्मल होकर जाना पवित्र होकर जाना यही संदेश सदगुरु ने दिया तो निर्मल हो के घर आओ शब्द स्नेही हंसा तो ये मानव को जो शुद्ध हंस है हंस कौन है जो सदगुरु के वचन को सुन कर के काग की वृत्ति को छोड़ देता है वो हंस है तो साहब ने कहा तू निर्मल हो के घर आना मेरे घर आने का मैंने तुम्हें उपदेश दिया था तो निर्मल हो मेरे घर आना अपने नीड़ में निर्मल होकर आना जहाँ जाए फिर हंसन आए भव सागर की धारा संतों सो निज देश हमारा वो मेरा देश है उसका संदेश देने के लिए मैं, मैं इस संसार में आया तो तू निर्मल हो मेरे घर वापस आना बोलो सतगुरु कबीर साहिब की सतगुरु कबीर साहिब की सतगुरु कबीर साहिब की सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल जय सत्य नाम बोल सत्य सत्य सत्य नाम सत्ते सत्ते सत… नाम सत्ते नाम, सत्ते नाम बोल नाम बोल जय मानुष मतन को पाय कि प्यारे मानुष सोते हो क्यों पाव पसारे सो। सोते हो क्यों पाव पसारे ज्ञान नर आँखें खोल सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल ज्ञान लोभ घमांड सभी विसराओ लो, लो विषयों से तुम चीत हटाओ विषयों से तुम हटाओ सत्यवचन मुख हर बोल सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल सत्य मुख बोल बोल सत्य सत्य सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम घट घट में वह बसे निरंतर तुम मत जानो उसको अंतर, अंतर। ज्ञान तराजू लेकर तोल सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल ज्ञान सत्य लोग की ऐसी बात लोग कोटिशी करो मिल जाता कोटिश्रो तहां पर हंसा कर तोल सत्य सत्य नाम नाम सत्य नाम, सत्य नाम बोलता नम्र भाव है वचन हमारा सेवक संतो करो विचारा सेवक संतो करो विचारा नाम की महिमा है अनमोल सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम, नाम बोल नाम, नाम की, की महिमा नाम की महिमा है अनमोल सत्य नाम, नाम, नाम, नाम, नाम, नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल नाम की महिमा है अनमोल सत्य सत्य सत्य नाम नाम नाम बोल नाम की महिमा है अनमोल सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल नाम सत्ये नाम सत्ये नाम सत्ये नाम सत्य सत्य नाम सत्य बोल बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय